पुराण रुद्र संहिता फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्र के चारों पहरों में शिवजी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी चैत्र मास से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी वैशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए के भाष से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटक भटकटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह माँ व्यतीत करती थी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से वे देव का पूजन करती थी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे यज्ञों वस्त्रों तथा तो कुश के पवित्रों से शिव जी की पूजा किया करती थी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती भांति भाति के फलों फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्या भाव रखने वाली सती एकाग्र चित्त हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा तो उस ध्यान में ही निश्चिल भाव से स्थित हो गई मुने इसी समय जब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुँच गई थी समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया मुनियों ने भी मस्तक झुकाए तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरश्रेष्ठ कैलाश को गए जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के निकट गए वहाँ जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा प्रभो आपकी सत्व रज और तम नामक जो तीन शक्तियाँ हैं उनके राग आदि वेग असही हैं वेदत्रयी अथवा लोकत्रयी आपका स्वरूप है आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है आपको नमस्कार है दुर्गापते जिनकी इंद्रियां दुष्ट है वस में नहीं हो पाती उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं आपका तेज छिपा हुआ है आपको नमस्कार है आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है अतएव यह मूल बुद्धिजीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए